ब्लॉक की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है डॉक्टर श्रीराम परिहार का ललित निबंध आंचल माँ का छांव नीम की घर है आंगन है आंगन में नीम का पेड़ है घर आंगन और नीम इन सबके बीच में खड़ी है माँ अपने दाहिने कंधे को नीम तरु से टिकाकर कर संजा बेला में पुत्र की बाट जोती जो है माँ धू धखाते चूल्हे खद पदार्ती हांडी बजती पराते दरकते चौके टपकते छप्पर खुदते आंगन और धूल भरी चौगान इन सब में तालमेल बिठा कर माँ इन सब को घर का नाम देती है ये सब इसलिए है कि माँ है मैं हूँ क्योंकि माँ है भंसारी से लेकर सोता पड़े रात तक माँ बहुत करवट करती है दिन भर के कामों में माँ जिन जिन जगहों और वस्तुओं में स्वयं को झोंकती है वहाँ वहाँ माँ का मन और अपनापन नीम के फूलों की सुगंध सरीखा पसर जाता है वे वस्तुएं और जगहें महमहा उठती हैं। सब कुछ आत्मीय लगने लगता है इस आत्मीता से भरे घर और माँ ने ही मिलकर टपकती छत और ठंडे चूल्हे की साजिशों को नाकाम किया है तभी तो तुलसी का बिरवा और तुलसी क्यारे पर रखा दीपक बच सका है मां तुलसी क्यारे पर रखे दीपक की ऊपर उठती लो और बिजली के बल की की रोशनी में घर दीवारों पर लिखे अक्षर अक्षर बाँचती रहती है इन दीवारों पर अपनी राम कथा, शाश्वत जीवन कथा ममता की भोली कथा आत्मीता की अनकही कथा अविराम और अनभरत लिख रही है माँ और नीम भारतीय जीवन की अवधारणाओं को अपने संस्कारों में अटाटूट तरीके से आत्मसात किए हुए हैं। दुनिया की सारी कड़वाहट अपने में समेटकर एक निरोग जीवन सृष्टि को दान कर देते हैं। सावन में पानी की बूंदे पके जामुन की तरह टपकती हैं। वर्षा में निधरता हुआ नीम अपनी सघनता में गमगमा उठता है पकी निबोली धरती के ऊपर इच्छाओं की तरह झरने लगती है नवविवाहिता नायिका के ऊठो ऐसी अस्फुट स्वर फूटते हैं आखा निमड़ी री छाया जैसी मात पितारी माया माया तोड़ू पड़ से सासरा जाव पड़ से ऐसे ही क्षणों में माँ को सासर वास बेटी की याद आती है वह बेटे से कहती है सावन आ गया धरती फसलों की झंडियों को ऊंचा कर उत्सव मनाने लगी है गौरैया समूह में गाने लगी है नीम की डाली पर झूले पड़ गए हैं नदी की धार चलने लगी है उसमें गांव की किशोर छोरिया किलोल करने लगी है गायों के थनों में दूध बढ़ गया है बछड़ा चौगान में पहले से ज्यादा छलांगे भरने लगा है खेत में फसलों को देख तेरे पिताजी की मूछो का तेज हो गया है आंगन में चिड़िया दिन भर ढींगा मस्ती करने लगी है गिलकी और लौकी की बेल उचक उचक कर मंडप को छूने लगी है हे बेटे तू ससुराल से तेरी बहन को ले आ। निबोली का पकना और ममता का गाढ़ा होना दोनों क्रिया सावन मास के तीस त्योहारों पर मानवीय संबंधों को अतीत की जमीन पर खड़ा कर नया भविष्य देती है मां ने संतान में कभी फर्क नहीं किया बेटा बेटी उसके लिए नौ माह की कठिन तपस्या के बाद उपजा अमृत फल है जिससे इस संसार की अमर बेल कभी सूखती नहीं है घर भर में सबसे ज्यादा बेटी की याद माँ को ही आती है कारण कि माँ धरती है उसके लिए तिनका तिनका पेड़ पौधे से लेकर सारी चेतन सृष्टि संतानवत है उसकी दृष्टि में विधाता विभेद पैदा नहीं कर सका वह अपनी ममता और गरिमा में पृथ्वी सरीखी है बड़े चिंतन के बाद ऋषि की वाणी कहती है पृथ्वी माता पुत्रों हम पृथ्वी व्याह अटाटूट अंधेरे में दिन भर की थकान मिटाता जब पूरा घर गांव, मोहल्ला और शहर सोता है पचास पचास पोस तक सुई पटक सन्नाटा गाभन भैंस की तरह पसरा रहता है टिटहरी नदी की उदासी को दूर करती धरती आकाश के बीच स्वर का सेतु बनाती है रात को खाट पर गोदड़ी में सोया बच्चा करवट लेकर चिल्लाता है बच्चे की आवाज के साथ मां जागती है और आंगन का नीम पलकों पर नींद को बिठाकर कुछ देर सपनों से उसका परिचय कराता है बच्चे की चिल्लाहट पर पूरा घर नींद की टूटने की वजह से उसे कोसता है सास डपटती है अरीब उसके मुंह में डुच्चा दे दे पति भीतर ही भीतर कुन मुनाता है बुद बुदाता बुद है न जाने कहा का अठया पैदा हो गया सोने भी नहीं देता पर माँ पलकों में हँसती और बेटे के माथे पर चुम्बन देकर दूध पिलाती है समझाती है थपथपाती है और उसके सोने तक जागती रहती है रात को सखी और नीम को पिता बना लेती है ससुराल की कड़वाहट को पीकर मीठा दूध बनाकर आंख के तारे को और चमकदार बनाने की साधना में जुट जाती है नीम सुबह की हवा में अपनी चमकदार पत्तियों में और लहर लहर उठता है माँ की पलकों के सपनों और बेटे की किलकारी की गूंज नीम हवा में घोलकर आकाश में दूर तक रिश्तों की सुर भी जमाने की गंध में नथुनों में भर देता है सावन भादों की बादलों से ढकी रात में बेहद पानी बरसता है पूरा सन्नाटा शेर की दहाड़ सरीखा गरज उठता है छपाक से बिजली कड़कती है माँ बच्चे को जोर से छाती में चिपका लेती है वह छाती के दूध और सपनों के बचाव की जुगत करती है पानी से नहाती रात में बच्चा गुदड़ी गिली कर देता है घर में अनाथ है पापीणी गरीबी मछधर कुंडली मार कर बैठी है माँ गुदड़ी के सूखे भाग में बच्चे को सुला देती है और खुद गीले भाग में बिना मन में मलाल किए सो जाती है वह सुबह गुदड़ी और अपने आँखों के सपनों को एक साथ सुखाती है हांडी में चुड़ते दाल भात के साथ उसकी उम्मीदें भी पकती है उसका श्रम पकता है करछुल भर भात वह बच्चे को दे देती है फिर पूरे घर को अंत में कभी कभी मां सिर्फ हांडी में चिपके और मुठ्ठी भर शेष चावल ही खाकर न जाने कहा से अपनी आँखों में इतनी तेज चमक पैदा कर लेती है कि भरे पेट वाले की आँखें भी चौंधिया जाती है उसके त्याग और संतान के तृप्ति के पानी से उसकी सांस लहलहाती है बैलगाड़ी में बैठी वह संतान को छतरी की छाव करती है और आप आधे घाम में तांबे सरी तपती चली जाती है बस में बच्चा खिड़की के, के पास बैठा बाहर के दृश्यों को देखता है और वह पूरी यात्रा बच्चे को देखती रहती है संभालती रहती है रेल जब बोगदेश के भीतर से गुजरती है तो अनायास उसका हाथ बच्चे की बाह पर चला जाता है और पिता का सामान पर एक पंगत में माँ दो साल के बेटे को लेकर बैठी है वह बेटा लगातार रो रहा है क्यों रो रहा है मां नहीं समझ पाई और रोने वाले बेटे को तो समझने का सवाल ही नहीं बेटे की पतल पर खाने की सारी चीजें रखी हैं। उसने मां की पतल की भी खाद्य सामग्री अपनी पतल पर रख ली रोना उसका जारी है मुंह से लार नाक से सेमड़ और आंखों से आंसू बह रहे हैं उसका थोबड़ा आधुनिक पेंटिंग बन गया है वह पत्तल पर रखी चीजों को भी खा नहीं रहा है और माँ खाने के लिए जैसे ही किसी वस्तु को छूती है तो वह जोर से रोता है न खुद खा रहा है और न ही माँ को खाने दे रहा है आधे घंटे तक माँ कोशिश करती रही कि उसे न खाने दे तो कम से कम वह तो खा ले लोग लाज से सहमी बेचारी भूखी ही उठ गई। डांगूर बेटे को गोद में उठा पेट की अतड़ियों को समझाती चली गई। उसे आधुनिकता के दौर में बकवास कहेंगे लेकिन यहाँ गांव की पंगत का एक आंखों देखा हाल है ऐसे कुपातर बेटे को भी वह पालती है सहती है तथा कथित सभ्य समाज में तो प्रायः माता पिता ही स्वरुचि भोज में जाते हैं बच्चे घर संभालते हैं आज के बाप से असभ्य और निरक्षर कहे जाने वाले समाज के आयोजनों में बच्चों को साथ ले जाना संतान संपन्नता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है मैं गांव से शहर पढ़ने जाता था गाँव का मेरा एक मित्र और था वह गरीब था मैं भी धनवान माँ का बेटा नहीं था हम दोनों महाविद्यालय शिक्षा हेतु सोमवार से शनिवार तक के लिए विदा होते थे सोमवार कक्षा में उपस्थित होने के लिए हमें रविवार रात को पैसेंजर से आना होता था गाँव से स्टेशन तीन मील है हम रविवार शाम को गांव से स्टेशन के लिए रवाना होते कभी कभी मेरा मित्र उसकी माँ की प्रतीक्षा करते रहता क्योंकि वह धाड़की पर गई होती है मैं कहता यार अंधेरा हो जाएगा चलो माँ से अगले रविवार मिल लेना वह बार बार मेरे आग्रह के बाद चल देता एक बार हम गांव के बाहर निकले ही थे कि उसकी माँ हफस हफस दौड़ती आई और मेरे मित्र के हाथ की थैली में धाड़की करके लाई हुई ज्वार ली और कहा बेटा इसमें किसी तरह हफ्ता निकाल लेना मैं उस समय तो संवेदना को गहरे छूने की क्षमता नहीं रखता था लेकिन, लेकिन उसके, उसके बाद मैंने, मैंने उससे कभी जल्दी चलने, चलने, चलने का आग्रह नहीं किया लेकिन, लेकिन सोचता उस माँ ने उस, उस रात क्या खाया होगा सब तो बेटे को दे दिया था पल्ले में अनाथ बांध कर भी बेटे को देश के भविष्य के लिए तैयार करने वाली वह वा माँ बेटे को कांधे पर बिठाकर आकाश नापती है और धरती पर पांव रखती है तो धरती की छाती का दूध अपनी ममता पर इतराता है यह हमारी जीवनानुभूति का वह मूल्य है जो धरती के गर्भ से बीज को अंकुरित कर उसे पूर्ण विकसित वृक्ष बनने तक की प्रक्रिया में भोले मन से लगा रहता है इसीलिए भारतीय घर पदार्थवाद में भले ही कंगाल हो लेकिन भाववाद और खून के रिश्ते में बहुत तड़के हैं किसी पत्रिका में एक चित्र देखा जिसमे नदी सूखी है दूर दूर तक हरे पेड़ नहीं कहीं छाया नहीं नदी की रेत पर माँ लेटी है और उसकी छाती पर चार पाँच साल का बच्चा खड़ा है दोनों के पाओ में जूते नहीं है चप्पल नहीं है उस चित्र के नीचे लिखी पंक्ति का आशय यह है कि भीषण गर्मी में वे दोनों पैदल यात्रा कर रहे थे नदी में पानी नहीं दूर तक छाया नहीं जेठ वैशाख का तपता सूरज रेत इतनी गरम कि आग के कण माँ बेटे की उंगली पकड़कर चलती रही फिर उसे गोद में उठा लिया और चलती रही जब पाँव रेत पर चलते चलते छाले मई हो गए तो माँ हो गई। तब वह रेत पर लेट गई, बेटे को छाती पर खड़ा कर, खड़ा कर दिया वर्तमान को छाती पर खड़ा कर भविष्य को बचा लिया जिस छाती के दूध को पिलाकर उसने बेटे को पाला उसी छाती को बेटे के बचाव का आधार बना लिया जीवन बीज रूप से कल के लिए बचा रहे इसलिए आज बलिदान होता रहा मुझे याद है वो दिन जब बचपन में फोड़े हो जाते थे माँ इसी नीम की छाल जगह पर लगा लेती थी और आठ दिन तक रोज दो तीन पत्ती नीम की खिला देती थी घाव सूख जाते थे देह निरोगी हो जाती थी इसी नीम तले गर्मी के दिनों में माँ कहानी सुनाती थी और नीम की पत्तियों से नींद उतर कर चुपके से न जाने कब हमारी पलकों पर बैठ जाती थी आज इस देश के समाज की देह पर जाति धर्म संप्रदाय दल आर्थिक विषमता और अलगाव के फोड़े भच भचा गए हैं। उनमें से मवाद रिस रहा है जब जब ये फूटते हैं भारत माँ का आंगन लाल हो उठता है माँ के आंचल पर खून के छींटे निरंतर पड़ रहे हैं माँ भौचक है और नीम हतप्रभ किस जुगत से उसके बेटे आंगन के कोने कोने में बरमते हुए नीम की छाओ की चौपाल पर अपने भविष्य का पाठ पढ़ेंगे कोई राह तो मिलेगी नीम की फुलगी पर ममता की कोपल के फूटने के साथ ही वर्तमान को नए मूल्यों के संकेत जरूर मिलेंगे अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर श्रीराम परिहार का ललित निबंध आंचल माँ का छांव नीम की वाचक स्वर भारती परिमिरी